आप सुन रहे हैं कि कैसे श्री दत्तात्रेय जी ने अपने शरीर को ही गुरु मान लिया और देखा जाए तो शरीर को जो उन्होंने गुरु माना तो वो सबसे उत्तम गुरु है उनके क्योंकि इस शरीर की स्थिति को देख करके व्यक्ति को सच्चा वैराग्य हो सकता है और जिसको सच्चा वैराग्य हो जाता है तो वो भगवान की राह में चल निकलता है। तो पिछली दफा हमने ये जाना कि दत्तात्रेय जी ने कहा कि ये जो शरीर है वो सृष्टि और संघार से युक्त है और इसका अंत बड़ा कष्टमय हो सकता है। इसलिए मैं इस शरीर से विरक्त रहता हूं क्योंकि ये किसी के द्वारा भी विनष्ट हो सकता है। और आज 26 वें ल पशू उभृत गृहाप्त वर्गां पुष्णाति यत् प्रियचिकीर्षया विदन्वन स्वान्ते सकृच्छम अवरुद्ध दन सदेह शिष्टवास्य बीजं वसिदति वृक्षधर्मः यानी शरीर से आसक्ति रखने वाला व्यक्ति अपनी पत्नी बच्चों संपत्ति पालतू पशुओं नौकरों घरों संबंधियों मित्रों आदि की स्थिति को बढ़ाने और सुरक्षित रखने के लिए अत्यधिक संघर्ष के साथ धने करता है। वो अपने ही शरीर की तुष्टी के लिए ये सब करता है। जिस प्रकार एक वृक्ष नष्ट होने से पहले भावी वृक्ष का बीज उत्पन्न करता है, उसी तरह मरने वाला शरीर अपने संचित कर्म के रूप में अपने अगले शरीर का बीज प्रकट करता है। इस तरह � तो बहुत ही सुंदर श्लोक हैं और हम जब अपने आसपास लोगों को देखते हैं, खुद को देखते हैं, तो यह एकदम सच्ची बात दिखती भी है। जो व्यक्ति अपने शरीर से आसक्ति रखता है, वो व्यक्ति इस शरीर से संबंधित हर वस्तु से आसक्ति रखता है। उसे अपनी पत्नी, अपने बच्चों से आसक्ति होती है, अपन अपने पालतू पशुओं से आ सकती होती है, पहले तो लोग गाय बैंस पालते थे और अब भी गांवों में पालते हैं। उनसे आ सकती होती है, और नौकर चाकरों से, घरों से, मित्रों से, संबंधियों से सबकी स्थिति को बढ़ाना और सुरक्षित रखना चाहता है व्यक्ति और इसके लिए बहुत संघर्षशील रहता है। और बहुत दे भजन करने का सुयोग देते हैं और तुम्हें कुछ कमाना नहीं पड़ेगा तुम सिर्फ भजन करो सुबह से लेकर रात तक तुम सिर्फ हरि नाम करो और भगवान के चरणों में खुद को एकदम न्योछावर कर दो क्रंदन करो ठाकुर जी के लिए तो वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि उसे अपने पुरुषार्थ पर तो यकीन है पर भगवान पर यकीन नहीं वो सोचता है कि यदि मैं मेहनत नहीं करूँगा तो फिर मैं किसी को पाल नहीं सकूँगा। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि घर में अगर कोई व्यक्ति कमा रहा था वो चला भी जाए तो भी किसी न किसी तरह से बच्चे भी पल जाते हैं और सब कुछ चलता रहता है सब समाप्त हो जाता है ऐसा नहीं है है ना लेकिन � अगर सिर्फ भरण पोषण के लिए मेहनत करता होता तो भी चलता। परंतु वो मेहनत करता है अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए, अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए, उसे सुरक्षित रखने के लिए। अगर स्टेटस बढ़ गया है, तो उसे सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन ये सब है अवास्तव चीजें। वास्तव वस्तु तो इस जगत स्त्री पुत्र बांधव जतो मरी जाए कतो शत आप न रहे सावधान मुई से विषय ना भजिनु हरि मोर आर नाही परित्राण ये जो हमें परम उपयोगी नर शरीर मिला मानव शरीर मिला जिसमें ज्ञान और बुद्धि का आश्रय लिया जा सकता है अगर उसी शरीर में हम विषयों में डूब जाएं, विषय आसक्त हो जाएं, तो हम अति दुर्लभ मानव जीवन के भजन उपयोगी समय को अवग्या के साथ पशुवत्व व्यतीत कर रहे हैं, है ना? क्योंकि ये जो मोह की पुतलियां हैं ना, स्त्री, पुत्र, बांधा, कितने शत-शत लोग हमारे सामने मर जाते हैं, लेकिन हम अपने आसपास मृत्यु का ऐसा खेल देख रहे हैं और जबकि महामारी का ऐसा भयंकर दौर पिछले कितने ही सालों से चल रहा है 2019 से और आज तक ये दौर समाप्त नहीं हुआ है तो भी मोह की ऐसी प्रबल छाप है हमारे मन में हम ऐसे मोहित हैं कि हम देखकर भी नहीं देख रहे हैं हम अभी भी माइक वस्तु में पूर्ण आशक्त हैं और नहीं सोच पा रहे हैं कि ये जो भजन उपयोगी समय मिला था ये तो हाथ से निकल गया ना जाने शरीर का क्या हो जाए देखिए स्त्री पुत्र विषय वैभव ये जितने भी भोग्य पदार्थ हैं बड़े ही दुखदाई हैं ये बड़े ही क्षणिक हैं इसीलिए भगवान बुद्ध देव ने छंदक से कहा था कि हे छंदक ये सभी अधूरे हैं, अनित्य हैं। इनकी परिणति नितांत ही दुखजनक है। ये शन स्थाई चपल हैं। अलम चंदक अनित्या खलवते कामा अधूरा आशाश्वता भी परिणाम धारणा। इस श्लोक में कहा उन्होंने कि देखो, पहाड़ी नदी के स्रोत की तरह हम इन विषयों की तरफ वेग से दौड़े जा रहे हैं, लेकिन ये विषये ये भोग विषय ओस की बूंद की तरह तराक्षणिक हैं। आपने ओस की बूंद देखी होगी। रात को ओस गिरती है, लेकिन सुबह जैसे ही सूर्य की रोशनी ओस की बूंदों पर पड़ती हैं, ओस की बूंदें समाप्त हो जाती हैं। ये जो विषय हैं, ये गहन शोक के जनक हैं, गहन शोक पैदा होते हैं। मान लीजिए एक आद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 है ना तो इस तरह से पेड़ के स्कंद की तरह दुर्बल हैं, कच्चे पदार्थ के भोजन की तरह वेदनादायक हैं। अगर मान लीजिए कोई हमें चावल दे और चावल को पका के ना दे, हुँ? दाल दे पर दाल को पका कर ना दे और ऐसे ही खाना पड़ जाए, तो जितनी वेदना उसे खाने में होगी उतनी ही वेदना और उससे भी ज्यादा � इन विषयों को भोगने के बाद मिलता है। शरद काल के मेघ की तरह शनि कहें, सागर की तरह दुष्पूर्णिया हैं। अगर कोई सोचे कि हम इस विषय भोग को भोग करके अपने आप को पूर्ण कर लेंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता है। जिस तरह से सागर को कोई तैर कर पार नहीं कर सकता है, इसी तरह से इन विषयों को भोग कर कभी भी संत ये नमक के पानी की तरह त्रिशनावर्धक हैं, यानी हम जितना भोगते हैं उतने ही लालसा बढ़ती जाती है। ये सांप के सिर की तरह दुष्पर्शनीय है, सांप का सिर अगर छूले तो वो डंक मारेगा ही, वो काटेगा ही। इसी तरह हम विषयों को भोगेंगे तो हमें दुख मिलेंगे ही। और भीषण जल की तरह पंडितों द्व भीषण रूप से जल गिर रहा है जलप्रपात यानी झरने तो उस झरने में विद्वान लोग स्नान करने नहीं जाया करते क्योंकि वो झरना डूब सकता है बहा कर ले जा सकता है तो ये जो विषय हैं वो जो विद्वान लोग हैं उनके द्वारा बहुत ही निंदनीय है वो विषय भोग की तरफ नहीं जाना चाहते और वो मनुष्य जीवन जो है जो कि भजन के लिए मिला वो सारा समय नष्ट हो जाएगा भय विशाद, अभिमान और दोष से परिपूर्ण है है ना इन विषयों को जब हम भोगते हैं तो भय भी लगता है डर भी लगता है जब हम स्त्री पुरुष और अपने आसपास जितने भी मोह की सामग्री है उनसे घिरे रहते हैं और उनमें अपना मन लगाए रहते हैं तो डर लगता है कि कहीं ये छूट ना जाए कहीं ये खो ना जाए क्योंकि काल की गति तो बहुत ही unpredictable है कोई नहीं जानता कि उसका अगला शिकार कौन होगा इसलिए डर तो लगा ही रहता है कि ना जाने जिनको हम प्रेम करते हैं उनके साथ क्या हो जाए विशाद या� अभिमान और दोष से परिपूर्ण है, विद्वानों द्वारा विग्रहित है, आर्यों द्वारा जुगुप्सित है और जो बुद्धिमान हैं उनके द्वारा परित्यक्त है। लेकिन बाल बुद्धि व्यक्तियों द्वारा परिसेवित है। अब निसेविता बाले हैं, है ना? बताया कि विवर्जिता बुद्धे परिग्रहिता अब उदहे� जो बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं अच्छा बुरा वो विषयों को भोगना चाहते हैं लेकिन हमारे ठाकुर महाशय कहते हैं आप नारे हव सावधान कि अगर आप बुद्धिमान हैं अगर आपने भगवान के बारे में श्रमण किया है भगवान के भजन को अपने जीवन का लक्ष्य समझा है तब स्त्री पुत्र विषय व्यभ्रो में आसक्ति त्यागनी ह अंधा आसक्ति यही समस्त दुखों की जड़ है और जब हम किसी में भी आसक्त होते हैं तो उसका परिणाम हमेशा दुखमय होता है यह हमेशा याद रखना होगा लेकिन अगर हम उसी आसक्ति को भगवान में लगाते हैं तो हम नित्य आनंद को भोगने लगते हैं नित्य आनंद चिर नित्य शाश्वत गोविंद चरण कमलों में ही लेकिन अगर हम बहिर्मुख अवस्था में भजन ही जीवन यापन करते हैं भजन ही जीवन बिताते हैं विषय आसक्तिवश तो समझना होगा कि हम विषय आसक्त हैं तो विषय हट नहीं होना है विषय आसक्त नहीं होना है हमें विषयों से पार होना है हमारे दत्तात्रेय यही बता रहे हैं हमें इस श्लोक के माध्यम जहां पर वो कहते हैं कि ये जो इंसान है, वो इस अनित्य मनुष्य शरीर को पाकर के, जहां कि मृत्यु उसके पीछे लगी रहती है, बार-बार, वो उसको पाकर भजन तो करता नहीं है, और वो अनेकों प्रकार की कामनाएं कर बैठता है, जिसकी वजह से उसका अगला शरीर तैयार होता है। ये जो कामनाएं हैं, ये जो कर ये हमारे अगले शरीर का बीज हो जाती है। इन वासनाओं के अनुसार ही हमें हमारा अगला शरीर प्राप्त होता है। तो सारा जीवन हम स्त्री, पुत्र, धन, दौलत, हाथी, घोड़े, नौकर, चाकर, घर द्वार, भाई, बंधुओं का विस्तार करते हैं और उनका पालन-पोषण में लगे रहते हैं। और बहुत कठिनाइयाँ सहकर कुछ धन और फिर क्या होता है? वही होता है जैसे वृक्ष समाप्त होने से पहले दूसरा वृक्ष पैदा कर देता है, यानी इतने सारे बीज वो पैदा कर देता है, दूसरे वृक्षों के लिए वृक्ष के समान हम भी दूसरे शरीर के लिए बीज बोकर उसके लिए भी दुख की व्यवस्था कर जाते हैं, क्योंकि खुद हमें ज्ञान � अपने आश्रित व्यक्ति को क्या बताएंगे? उनको जिन्हें हमने अपने पुत्र या पुत्री के रूप में पैदा किया है, उनको भी तो हम इसी भेड़चाल में लगाएंगे कि जाओ और तुम भी जाओ दुनिया का सुख लूटो। वो सुख जो हमें नहीं मिला, वो सपने जो हमने पूरे नहीं किए, हमारे उन सपनों को तुम पूरा करो। हमने दुख और इसी भागदौड़ में हमारा शरीर भी चला जाता है और जो हमारे आश्रित हैं वो भी अज्ञान में घिरे रह जाते हैं उनका भी कल्याण नहीं हो पाता है तो दत्तात्रेजी ने अपने शरीर से बहुत कुछ सीखा है बहुत कुछ जाना है आगे भी बहुत कुछ बताएंगे हमें सुनते रहिएगा कार्यक्रम समर्पण आप सुन रहे हैं आप हमसे संपर्क कर सकते हैं info नंबर्स पर 8851-466-995 9350 530 आप अपने प्रश्न हमें लिखकर भेजिए या रिकॉर्ड कीजिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 919327889 अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारी वेबसाइट www.krishnapreemdhara.com कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूँ